राजयोग प्रत्याहार और धारणा अतएव अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुम यदि रोगग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य न कर सकेगी जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास कर लेने को कहता है उससे दूर ही रहो वह चाहे कितना भी बड़ा आदमी या साधु क्यों न हो संसार के सभी भागों में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके धर्म के प्रधान अंग नाच गान उछल को चिल्लाना आदि है वे जब संगीत नृत्य और प्रचार करना आरंभ करते हैं तब उनके भावमानव संक्रामक रोग की तरह लोगों के अंदर फैल जाते हैं वे भी एक प्रकार के सम्मोहनकारी है वे थोड़े समय के लिए भावुक व्यक्तियों पर गजब का प्रभाव डाल देते हैं पर हाय परिणाम यह होता है कि सारी जाति प्रतीत हो जाती है इस प्रकार की अस्वाभाविक बाहरी शक्ति के बल से किसी व्यक्ति या जाति के लिए ऊपर ऊपर अच्छी होने की अपेक्षा अच्छी न रहना ही बेहतर है और वह स्वास्थ्य का लक्षण है इन धर्मोन्मत्त व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छा भले ही हो परंतु इनको किसी उत्तरदायित्व तो का ज्ञान नहीं इन लोगों द्वारा मनुष्य का जितना अनिष्ट होता है उसका विचार करते ही हृदय स्तब्ध हो जाता है वे नहीं जानते कि जो व्यक्ति संगीत स्तव तो आदि की सहायता से उनकी शक्ति के प्रभाव से इस तरह एकाएक भगवत भाव में मत हो जाते हैं वे अपने को केवल जड़ विकृत भाव वाले और शक्तिशून्य बना लेते हैं और सहज ही किसी भाव के वश में हो जाते हैं फिर वह भाव कितना भी बुरा क्यों न हो उनका प्रतिरोध करने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं रह जाती इन अज्ञ आत्मवंचित व्यक्तियों के मन में या स्वप्न में भी नहीं आता कि वे एक ओर जहाँ यह कहकर हर्षोत्फुल्ल हो रहे हैं कि उनमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देने की अद्भुत शक्ति है जिस शक्ति के संबंध में वे सोचते हैं कि वह बादल से ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हें मिली है वहां साथ ही वे भावी मानसिक अवनति पाप उन्मत्तता और मृत्यु के बीज भी बो रहे हैं अतः जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट होती हो ऐसे सब प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहो ऐसे प्रभावों को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राण पर थे उनसे दूर रहने की चेष्टा करो जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में संलग्न करने अथवा उनसे हटा लेने में सफल हो गया है उसी का प्रत्याहार सिद्ध होता है प्रत्याहार का अर्थ है एक ओर आहरण करना अर्थात खींचना मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना इसमें कृतकार्य होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे तभी और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर बढ़ गए हैं इससे पहले हम तो मशीन मात्र हैं